रूप होगा सर्वास करते व्याप्त सब में होकर रहने वाला इस पर के रूप से प्रस्तुत होता है सर्व्याप्त सर्व व्याप्त प्रस्तुत ईश्वर तत्व का विस्तार से वर्णन करते हैं वहां था ना उसके साथ संबंध है और कैसे तो देखना विरुद्धवत विरुद्ध के समान शब्दों से व्यक्त होने के कारण विरुद्ध के समान शब्दों से व्यक्त होने के समान शब्दों से व्यक्त हो रहा है ईश्वर वहाँ पास है ना वहाँ अनेजत कहते हैं और मनसा जबिया भी कहते हैं तो विरुद्ध के समान शब्दों से व्यक्त होने के कारण कौन व्यक्त हो रहा है ईश्वर व्यक्त होने से अच्छा विरुद्ध के समान शब्दों से व्यक्त होने से और विचित्र शक्तियों के योग से विरुद्ध के समान शब्दों से वही व्यक्त हो सकता है उसी व्यक्त हो सकता है मतलब कथित होता है कहा जा सकता है विरुद्ध के समान शब्दों से वही कहा जा सकता है जिसमें विचित्र शक्तियाँ हो कैसे हो विचित्र हाँ विचित्र शक्तियाँ होगी जिसमे विचित्र शक्तियाँ होंगी वही विरुद्ध शब्दों से व्यक्त होगा लग गया दोबारा देखना सर्व्यापे प्रस्तुत ईश्वर तत्व का विरुद्ध के समान शब्दों से व्यक्त होने के कारण विचित्र शक्ति के योग से विस्तार से वर्णन करते हैं पर नहीं हुआ ना शब्दार्थ हुआ अन्वे लगाइए विरुद्ध के समान शब्दों से व्यक्त होने के कारण विचित्र शक्ति के योग से विचित्र शक्ति के योग से सर्व प्रस्तुत ईश्वर तत्व का विस्तार से वर्णन करते हैं लग जाएगा सर्व तत्व प्रस्तुत ईश्वर तत्व का विस्तार से वर्णन करते हैं कैसे विचित्र शक्तियों के योग से कैसे विस्तार से वर्णन करते हैं और विचित्र शक्तियों का योग क्यों है क्योंकि विरुद्धव लग गया स्पष्ट हो गया तो देखना क्या कहा गया एकम परमात्मा एक है एक करके क्या किया प्रधान है एकम का अंत पहले करना ठीक है मतलब एक ब्रह्म अचल है और मन से अधिक वेग वाला है लग गया करते मतलब अचल, और एकम करते प्रधानभूतम, और वह है ना आगे तो एक शब्द का अर्थ हो गया पहले प्रधानभूत, से फिर अर्थांतर करते हैं तो स्वानधीन स्व समान द्वितीय कल हमने ऐसे से बताया था कि कि स्वानदीन, जो अपने अधीन ना हो ऐसी द्वितीय वस्तु से रहित तथा अपने वस्तु से रही यही बोला था ना तो परमात्मा के समान कोई नहीं है तो परमात्मा के समान वस्तु से रही अब देखो इसे गीता में ना अब है, है ना न तस्तमा अव्य दिका कुतः ऐसी दृश्य के न तस्तम अव्य दिकस्या कि परमात्मा के समान कोई नहीं है अधिक कहा भी आएगा मतलब उसके समान कोई नहीं। हाँ लेकिन ध्यान देना समान तो कोई परमात्मा का समान कोई नहीं है मतलब परमात्मा के बराबर कोई नहीं है है ना और समानता कुछ ना कुछ अंशों में तो सबकी सबके साथ हो जाती है अब जैसे देखना तीन तत्व हैं चीत अचित और ईश्वर तो तत्व तत्व तत्व में फिर तो आप तय करेंगे तो क्या होगा तत्व या तीन वस्तुएं है तो वस्तु तीनों समान है क्योंकि वस्तु तो धर्म तीनों है है? तो वस्तुन तीनों वस्तु वस्तुन चेतन अचेतन की परमात्मा से समानता है तो इन तो तो समान हो गए ना वस्तु चेतन अचेतन का समान कौन हो गया ईश्वर और चेतन चेतन जीव के समान कौन हो गया ईश्वर ठीक वो भी चेतन है, चेतन है। तो चेतन जीव और ईश्वर भी समान हो गया हो गए ना अच्छा ठीक है और इतना सोन यही बात आपको तो समान तो हो गया ना जब कहते हैं गीता कहती है परमात्मा के समान कोई नहीं से बराबर कोई नहीं है पर जो समानता होती है ना कुछ न कुछ लेकर वो हो जाती है तो चेतन चेतन वस्तुत्वेन चेतन चेतन के समान हो गया ईश्वर और चेतनत्वन किसके समान ईश्वर हो गया चेतन चेतन चेतन जीव के समान हो गया ईश्वर ठीक है तो समान हो गया ना तो फिर तो समान हो गया तो फिर ये अर्थ यहाँ पर परमात्मा के समान दूतीय वस्तु से रही परमात्मा के समान दूतीय वस्तु तो यही होगी है, है ना? लेकर समानता हो गई बराबर नहीं है पर समान तो हो गई ना ठीक है इसलिए फिर इसका ऐसा अर्थ करना ऐसा तो अर्थ करेंगे जो अपने अधीन ना हो ऐसी अपने समान दुखी वस्तु से रही क्या जो अपने अधीन ऐसे अपने समान दुखी वस्तु से एक ही अर्थ है पहले दो दो दो अर्थ किए है ना अब ने। एक एक ही अर्थ है कि जो अपने अधीन ना हो ऐसे अपने समान दुखी वस्तु से रहे तो परमात्मा के समान दुखी जीव और प्रकृति जीव और अच्छी चंद्र प्रकृति परमात्मा के समान है तो उनके अधीन है कि नहीं है हैं. तो जो जो अपने अधीन ना हो ऐसे अपने समान द्वितीय वस्तु से रहे तो जो दुटी वस्तु है कौन जीव वस्तु जीवो तो परमात्मा के अधीन है कि नहीं है अधीन है। तो जो परमात्मा के अधीन ना हो ऐसी उनके समान दुटीय वस्तु है नहीं। तो उसे रेट हो उससे ऐसा बता रहे हैं ना ठीक है मतलब जो परमात्मा के समान ना हो ऐसी दुटीय वस्तु है नहीं नहीं जो परमात्मा के अधीन न हो ऐसी उनके समान दूतीय वस्तु है, नहीं है। तो उससे रहित हो गए अच्छा परमात्मा के समान दूतीय वस्तु है। है कौं -कौं? तो है कौन कौन जीव बोल कैसे समान था बता दिया ना लेकिन वो उनके अधीन है कि नहीं है, है। तो जो जो अप, जो स्वाद अधिन मतलब जो अपने अधीन ना हो गई बोलो परमात्मा के जो परमात्मा के अधीन ना हो ऐसी उनके समान दूतीय वस्तु से भी रहते हैं है न तो ऐसा आदि ठीक हो गया अब चलना तो अनेज हो गया अचल मतलब दूसरी वस्तु है लेकिन वो कैसी होंगे अधीन ठीक है, है।, है। स्वतंत्र दूसरी वस्तु नहीं होंगे है उनके सामान स्वतंत्र कोई वस्तु वस्तु से तो वस्तु है है अब देखना यहाँ पर मनसो जबिया है ना तो मनसा जबिया करते वेग वत्तर करते अत्यंत वेग वाले अत्यंत वेग वर्ग वाले ना तरफ तरफ होगा अत्यंत वेग वाले मन अत्यम कर अत्यंत वेग वाले, वाले मन से भी अधिक वेग वाला है अत्यंत वाले मन से भी वाला है कौन ब्रह्म है ना तो एकम शब्द था ना एकम न तो ब्रह्म का विशेषण बनेगा एक ब्रह्म अचल है और मन से भी अधिक वेग वाला, वाला है यहाँ पर शंका आ रही है ननु निष्कम चाह वेगव तर इदम न जा घटकी इति इति न जागति अचल होना और अत्यंत वेग वाला होना, होना, होना यह संभव नहीं है ठीक है ये शंका होगी इसका समाधान दिया जाता माँ एवं एवं माँ ऐसा नहीं कहना क्योंकि तात्पर्य वृत्ति से तात्पर्य वृत्ति के द्वारा अच्छी तरह घट जाता है या तात्पर वृत्ति के द्वारा अच्छी तरह संभव हो जाता है अच्छी तरह संभव है किस वृत्ति के द्वारा तात्पर्य वृत्ति के द्वारा तात्पर्य मतलब लक्षणा है ना, ना। तो लक्षणा एक जगह करनी पड़ेगी अब देखना दोबारा आगे का पाठ देखेंगे नित्य व्याप्तत्व व्यापतत्व करते व्याप्ति स्वयं करते परमात्मा से परमात्मा से नित्य व्याप्ति होने के कारण नित्य व्याप्ति हाँ तो यह सब में सर्वस्व है ना सब में परमात्मा की नित्य व्यक्ति होने के कारण क्या सब में सब में परमात्मा की व्यक्ति परमात्मा की व्याप्ति किसमें है व्याप्ति सब में है तो ध्यान देना जब सब में व्याप्ति है इसलिए वो सब की व्याप्ति कह दी गयी जिसमे धन होगा उसका धन कहा जाएगा ना तो जिसमे व्याप्ति होगी सर्व में व्याप्ति है तो सर्वस्व व्याप्ति कह गई ठीक है सर्व में व्याप्ति है रहेगी तो क्या कहेंगे सर्वस्त और किसकी व्याप्ति परमात्मा किससे व्यक्ति है वो परमात्मा से किससे व्याप्ति है परमात्मा से है ना परमात्मा ही व्याप्त है तो सब में परमात्मा से नित्य व्याप्ति होने के कारण या सब में परमात्मा नित्य व्याप्त होने के कारण है ना सब में परमात्मा से नित्य व्याप्ति होने के कारण अचल है ध्यान देना ऐसी कोई जगह है जिसमे परमात्मा व्याप्त न हो परमात्मा सब में व्याप्त है तो जो वस्तु सब जगह है वो कहीं हिल सकती है चल सकती है नहीं। जो वस्तु एक स्थान पर हो दूसरे स्थान में न हो उसमें कंपन होगा चलन होगा जो सभी स्थान पर है उसमें होगी कोई क्रिया तो कैसा है वो अचल है।, अचल है तो सब में परमात्मा से नित्य व्याप्ति होने के कारण सब में परमात्मा की नित्य व्याप्ति होने के कारण अचल है अचल हो गया ये तो मुख्यार्थी हो गया और तात्पर्य वाला देखेंगे कि मन मन जिस देश में जाएगा ना उसे कहेंगे मन का विषय मन मन मन का ये हमेशा हमेशा के जिस देश में जाएगा उससे भी आगे परमात्मा रहेगा मन जिस देश में जाएगा उससे भी आगे परमात्मा रहेगा अर्थात उससे भी, भी उसका भी अतिक्रमण करके परमात्मा रहता है लगाइए हमेशा मन के विषय देश का अतिक्रमण करके परमात्मा के रहने से है <एड़ीगा> <एड़ीगा> हमेशा मन के विषय देश का अतिक्रमण करके परमात्मा की विद्यमानता होने से वृत्ति का विद्यमानता या रहने से किसके रहने से वृत्ति <एड़ी> किसकी परमात्मा की किसकी तो परमात्मा का अध्ययन कर लेना ब्रह्मणा का अध्ययन कर लेना कि हमेशा मन के विषय देश का अतिक्रमण करके परमात्मा की परमात्मा के रहने से मन तो जब यह कि मन से अधिक वेग वाला है वाला। मन से अधिक मन जिस मन जिस देश में गया मन का जो विषय देश है उससे भी आगे उसका भी अतिक्रमण करके विद्यमान है, है। उससे भी आगे विद्यमान है इसलिए क्या कहा जाएगा मन से ज्यादा वेग वाला, वाला है वाला। तो दौड़ कर गया क्या परमात्मा तो मन से ज्यादा वेग वाला है ऐसा उपचार से कहा जाता है या तात्पर वृत्ति से कहा जाता है बाद वाला अरे तात्पर वृत्ति से हो गया वो मुख्य अर्थ ठीक है एवं इसी प्रकार उत्तरेसु अपी वाक्य भाव्यम एवं उत्तरेसु वाक्यो इसी प्रकार आगे के वाक्यों में भी जानना चाहिए आगे के वाक्यों में भी तात्प्रवृत्ति आगे के वाक्यों में जानना चाहिए तो हम बता देंगे कैसी तात्परवृत्ति अब देखो मूल लेंगे ले एकम अनेजत मंथा जबिया ठीक है लग जाएगा आगे देखेंगे न एनदेवाह प्रथमा बहुत नाम आपनुवन पूर्वम अ पूर्वम अर्थ कर एनर, करते हैं कि पूर्व से प्राप्त पहले से प्राप्त कौन एनद करते हैं परमात्मा है ना पूर्व से प्राप्त परमात्मा को परमात्मा सब जगह है कि नहीं है नहीं। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ परमात्मा ना हो तो सब जगह है तो आपके पास भी है तो आपको प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है क्यों व्यापक होने से प्राप्त ही है अच्छा तो अब देखो यहाँ पर कि पूर्व अरसत कर पूर्ण से प्राप्त इनत कर परमात्मा को पूर्ण से कौन प्राप्त है परमात्मा <det> <dominant> सबको प्राप्त है तो पूर्ण से प्राप्त इस परमात्मा को देवाह देवता न आप देवता नहीं जान सके पूर्ण से प्राप्त इस परमात्मा को देवता नहीं प्राप्त कर सके देवता नहीं प्राप्त कर सके मतलब देवता नहीं जान सके ठीक है अब ध्यान देना की परमात्मा पूर्व से क्यों प्राप्त है क्यूँकी वह कैसा है सर्वव्यापक में है, तो सब में है तो क्या है कि सबको प्राप्त है और फिर भी देवता उसको नहीं प्राप्त कर सके देवता उसको नहीं जान सके ध्यान देना कभी कभी बहुत पास की वस्तु को भी नहीं जान पाते गले में कोई वस्तु पहने हो और भूल हो जाती है आदमी चलो तो अब रहता है बाद में पता चलता है अपने पास ही है। तो प्राप्त वस्तु को जानना जरूरी है क्या तो वही मतलब होगा अब ध्यान देना तो ये जो उत्तरेस वाक्य सभी भाव्यम है ना भाव्यम कर देंगे हम कि पूर्व से प्राप्त है तो मुख्य अर्थ हो गया और देवता नहीं प्राप्त कर सके ये तात्पर्य वृत्ति से हो गया कैसे हो गया तात्पर्य ऐसा समझेंगे ठीक है हाँ नहीं।, नहीं प्राप्त कर सके कर ना जान नहीं सके यदि ऐसा करे ना तो तात्पर वृत्ति नहीं लगानी पड़ेगी है न देवता नहीं प्राप्त कर सके तो यहाँ क्या होगी तात्पर वृत्ति क्यों तात्पर्य वृत्ति लेना पड़ा देवता नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि क्या है अब सर्व नहीं सर्वस्त्र व्याप्त होने से तो प्राप्त है सर्वस्त व्याप्त होने से क्या है वो और फिर भी देवता नहीं प्राप्त कर सके इसका मतलब देवता अपनी बुद्धि से नहीं जान सके अपनी बुद्धि से नहीं जान सके मतलब जानने पर ही तो उसको प्राप्त करना पाना कमती लगाइए नहीं तत्देव पूर्वम अर्सत कैसा होगा पूर्वम अर्स पूर्वम किया तो मतलब पहले से ही पूर्वम का क्या है प्राग पहले से ही सर्वान कर प्राप्तवत है, है प्राप्त पहले से ही सबको प्राप्त कौन परमात्मा सबसे पहले से ही सबको प्राप्त कौन यह प्राप्तवत के बाद इनत जोड़ लेना इनत लिखानी है न समझ लेना है ना पहले से ही सबको प्राप्त इस परमात्मा को पहले से ही सबको प्राप्त कौन है परमात्मा सबको प्राप्त इस परमात्मा को देवाह न आपनवन देवाह का था हिरण गर्भ आदि हिरण गर्भ का ब्रह्मा आदि देवता आदि से जो ले लेना इंद्रा इंद्र कि ब्रह्मा आदि देवता न आपनवन करते थे न लेभीरे प्राप्त नहीं कर सके ये सावंतम कालम न लेभीरे इतने समय तक नहीं प्राप्त कर सके इतने समय तक तो अभी तक नहीं प्राप्त कर सके पहले से सबको प्राप्त परमात्मा को पहले से सभी को प्राप्त कौन है परमात्मा पहले से सभी को पहले से ही सबको प्राप्त परमात्मा को देवता अभी तक नहीं प्राप्त कर सके देवता अभी तक हाँ तो अभी तक नहीं प्राप्त कर सके क्यों तो आगे देखना विभुत्व नित्य प्राप्तम अभी कि परमात्मा बिहू है बिहू करते व्यापक बिहू को क्या है तो विभुत्व करते व्यापक की परमात्मा का व्यापकत्व होने के कारण नित्य प्राप्त होने पर भी पर क्यों नित्य प्राप्त है क्योंकि तो व्यापकत्व परमात्मा का तो होने के कारण नित्य प्राप्त होने पर भी कौन नित्य प्राप्त है परमात्मा तो so, नित्य प्राप्त होने पर भी फिर देखेंगे कि अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त कर पाते हैं जब किसी आचार्य के पास जाते हैं उनसे उपदेश सुनते हैं तब उसकी प्राप्ति होती मतलब तब समझ में आता है अपनी बुद्धि से प्राप्त कर सके नहीं प्राप्त कर सके अच्छा तो वही लगाते हैं कि व्यापक होने के कारण नित्य प्राप्त होने पर भी कर्म से प्रतिबद्ध ज्ञान वाले कर्म रूप अद्ञा से प्रतिबद्ध ज्ञान वाले ज्ञान कैसा होता है कर्म रूप के कारण संकुचित हो जाता है प्रतिबंधित हो जाता है जब कर्म जब ज्ञान प्रतिबद्ध होता है तो सबको जान पाता है हाँ प्रतिबद्ध होता है मतलब अवरुद्ध हो जाता है संकुचित हो जाता है लगाइए कर्म रूप अज्ञान से प्रतिबद्ध ज्ञान वाले ज्ञान कौन धर्मोद ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है तो नहीं समझ में आता है नागमत <स्थाँगरे> पूर्वम ना। ना। की ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से पहले ब्रम विद्या की प्राप्ति से ब्रह्म विद्या किस से लेंगे आचार्य से आचार्य से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से पहले अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त करते हैं अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त हाँ ये मतलब हुआ परमात्मा विभू होने से तो नहीं प्राप्त है नहीं। लेकिन ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से पहले अपनी बुद्धि से समझ पाते हैं क्या नहीं अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त करते हैं मतलब अपनी बुद्धि से नहीं समझते, नहीं समझते हैं अपनी बुद्धि से नहीं समझते तो कोई विरोध हुआ नहीं विरोध कैसे समझ में आता है कि पर होने से प्राप्त कहा जाए और फिर कहा जाए प्राप्त नहीं, नहीं कर सके तो विरोध हुआ ना तो कहते हैं अपनी बुद्धि से नहीं जान सके ये मतलब है अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सके पंक्ति लगा ना कि व्यापक होने के कारण परमात्मा नित्य प्राप्त होने पर भी कर्म रूप अज्ञान से प्रतिबद्ध ज्ञान वाले क्षेत्र ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से पहले आचार्य से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से पहले अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अपनी बुद्धि से विद्या से प्राप्त होता है ना इससे प्राप्त होता है करते ऐसा अर्थ है ना विरोधा इसलिए कोई विरोध ना विरोधा, इसमें विरोध नहीं है यथोक्तम छोगो छोग्यथाउत्तम छांदोग्योपनिषद में जैसा कहा है सुन लेना यदि जैसे क्षेत्र के अंदर बहुत एक कोष हो खजाना हो सुवर्ण हीरा रजत आदि बहुत रत्न रखे हो खेत के अंदर मिट्टी ढकी रहती है ना और ऊपर से दिन भर आदमी चलता रहे तो पता चलेगा जबकि उसके ऊपर ही चल रहे हैं खेत के अंदर यदि सुवर्ण निधि गड़ी हुई है तो ऊपर ऊपर प्रतिदिन चलने पर भी पता चलता है नहीं, नहीं चलता है ना उसी प्रकार ध्यान देना जो जीव है ये प्रतिदिन सुसुक्ति काल में ब्रह्म के पास जाते हैं छुट्टी काल में कहा जाते हैं हाँ ब्रह्म में जाते हैं जागृत अवस्था में अवस्था में मन वे जीव क्या करता है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाता रहता है इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाता है। जागृत अवस्था में तो सभी इंद्रिया काम करती है ना चक्ष सूत्र ग्राण से किसी न किसी विषय का ज्ञान होता रहता है तो मतलब क्या होता है इन इंद्रियों के द्वारा कहाँ जाता रहता है जीव विषयों में स्वप्नावस्था में मन जाता है है ना मन जाता है ना स्वप्नावस्था में मन इंद्री काम करती है जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जीवात्मा इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता है कहाँ विचरण करता है विषयों में जाता रहता है और सुसुप्ती अवस्था में क्या होता है कि मन भी काम नहीं करता है है ना तो इंद्रियों की इंद्रियों का काम रहता है तो विषय में नहीं जा पाता है बल्कि क्या है की वो सुसुप्ति अवस्था में जीव कहाँ चला जाता है ब्रह्म हृदय है ना शरीर में जो हृदय है हृदय में ही क्या है परमात्मा जीव आत्मा परमात्मा कहाँ है तो हृदय में ही तो सुसुति अवस्था में जीव क्या करता है हृदय से परमात्मा में चला जाता है हृदय से परमात्मा में चला जाता है पता ही में तो जैसे खेत में सुवर्ण निधि गड़ी होने पर भी उसके ऊपर विचरण करने वाले नहीं जान पाते है ना वैसे प्रतिदिन विश्राम उसी प्रकार प्रतिदिन सुसुटती अवस्था में विश्राम के लिए ब्रह्म में जाने पर तो सुख अवस्था में ब्रह्म के पास क्यों जाता है विश्राम हाँ, के लिए विश्राम मिलता है कि विश्राम के लिए ब्रह्म में जाने पर भी उसको नहीं जान पाता है ठीक है नहीं जान पाता है। क्यों नहीं जान पाता है देखो खेत में जब सुवर्ण रखा हुआ है तो मिट्टी पड़ी हुई है इसलिए नहीं पता चलता है और यहाँ क्या पड़ा हुआ है अज्ञान क्या पड़ी हुई है अज्ञान और यदि अज्ञान हट जाए तो कहाँ है वो ब्रह्म में ही है इसलिए जो मुक्त है ना जिनको जिनकी तुरवस्था होती है जीते जी जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए जो तुरीवस्था में स्थित हैं, उनको कहते हैं जागरूक स्वप्न सब बराबर होती है अविद्या नहीं है ना उनकी जब नहीं, नहीं है तो कह सकते हैं कह सकते, सकते हैं अच्छा पर यहाँ जीवन मुक्ति को महत्व नहीं दिया गया है ना और तो क्या है तो जो उनकी जीते जी जिन्होंने परमात्मा का साक्षात् कर लिया तो अविद्या नहीं रहती है ना तो उनको सब हमेशा पता चलता रहता है तो अज्ञान कावरण हो गया ना तो उसी प्रकार से क्या है कि विभू होने से प्राप्त परमात्मा सदा प्राप्त परमात्मा को भी देवता नहीं जान सके देवता मतलब तो अपनी बुद्धि से नहीं जान सके अपनी बुद्धि से हाँ आचार्यूग्रेजा उसके प्राप्त होने पर भी जान पाते हैं नहीं, नहीं जान पाते ऐसा होता है नृत्य प्राप्त होने पर भी अब व्यापक होने से नित्य प्राप्त है ना अब जैसे बताया ना कि कंठ में कोई पहने व्यक्ति कर चारों चार तो भी, भी, तो भी नहीं, नहीं, नहीं आता है ऐसे समझ लेगा तो अब, तो तो अब तो यहाँ पर देखो छादोग्यक्त यथा छांदोग्य उत्तम जैसा की छांदोग्य उपनिष्द में कहा हिरणिमीतम न अक्षेत्राऊपरी संचर नो इजा आ रहा ग्रमलोक नीति अन्यूढ़ लगाइए अक्षेत्रा है ना अक्षेत्रा का अर्थ है कि क्षेत्र क्षेत्र करते खेत खेत के अंदर स्थित वस्तु को न जानने वाले है खेत के अंदर स्थित वस्तु को नहीं नहीं। ना जानने वाले व्यक्ति हैं ऊपर ऊपर संचरण था खेत के ऊपर ऊपर संचरण करने पर भी खेत के ऊपर ऊपर चलने पर भी नीतम रण निधि की गढ़ी सुवर्ण निधि को नही जान पाते है नहीं जान पाते है नहीं, नहीं प्राप्त कर पाते हैं अच्छा ठीक है नहीं जान पाते लगे तुम आ क्षेत्र जैसे खेत के अंदर रक्षी निधि को न जानने वाले ऊपर ऊपर संचरण था खेत के ऊपर ऊपर संचरण करने पर नीतमिधि उसमें रक्षी सुवर्ण निधि को नहीं जान पाते हैं या नहीं प्राप्त कर पाते है एवं इसी प्रकार इसी प्रकार ही इम सर्व प्रजा या सभी प्रजा इसी प्रकार आहरा कार थे प्रतिदिन आहरा का क्या थे ऐसम ब्रह्म लोकम ग ब्रह्म, लो, ब्रह्म लोकम है ना यहाँ कर्मधारे समास है लोका इस पर टिप्पणी देखेंगे चौथी लाइन लोका इति कर्मधारे ब्रह्म को ही लोक कहा गया है ब्रह्म के लोक मतलब किसी दूसरे धाम में जाता है इसका मतलब नहीं है ब्रह्म ही लोक है लो ब्रह्म में जाता है जाता। अच्छा अब देखो कहा गया हाँ एवं एव इस ही इस प्रकार ही आहार आकर प्रतिदिन तो एसम ब्रह्म लोकम गे इस ब्रह्म में जाने वाले ब्रह्मलोकम गे ब्रह्म ब्रह्मलोक जाने वाली ब्रह्मलोक लोक जाने वाली, वाली। इमान कर प्रजा ये सभी प्रजा एवं इस प्रकार आरा प्रतिदिन आरा का क्या अर्थ है प्रतिदिन प्रतिदिन काल में विश्राम के लिए काल में? विश्राम ब्रह्म लोकम का क्षण कि ब्रह्म में जाने वाली ब्रह्म में जाने वाली बिना सर्वा प्रजा यह संपूर्ण प्रजा यह संपूर्ण प्रजा एक विन्दन्ति एतम निंदंति का अर्थ है ब्रह्म को नहीं जानती है ब्रह्म को नहीं जानती है लग गया क्यूँ लगता है जी करते क्योंकि अन्यूटा अन्य अर्थ है कि अज्ञान से या कर्म रूप अज्ञान से आवृत है कर्म रूप अज्ञान से अनका अर्थ है अज्ञान का ऐसा ज्ञान क्योंकि कर्म रूप अज्ञान से आवृत है कौन आवृत है जी तो मतलब जिसे जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं ऐसा तो वही इसी ध्यान देना कि परमात्मा तो व्यापक होने से प्राप्त ही है फिर भी आचार्य के उपदेश के पहले क्यों नहीं जान पाते हैं क्योंकि वहाँ भी क्या है अज्ञान है अज्ञान है अज्ञान है ना किसी भी वस्तु के ज्ञान के पहले उसका अज्ञान रहता, रहता है तो आजाद जब समझाता है तो अज्ञान में भी हो तो जाता है लग जाएगा तो एक पंक्ति हो गई ना इसकी की पूर्वम की पूर्व से प्राप्त इस पर को देवाहना आप देवता नहीं जान सकी क्यूँकी अज्ञान उनका भी है की निवृत्ति होती है कि क्या है आचार्य की ठीक है दूसरी पंक्ति देखेंगे धावत अन्य तद करते है पर ब्रह्म धावता करते दौड़ने वाले अन्यान करते अन्य लोगों का वह पर... नहीं तद करते पर ब्रह्म तिस्थ बैठे हुए तिर कर क्या एक स्थान में स्थित रहते हुए कि ब्रह्म एक स्थान में स्थित रहते हुए धावता अन्यान दौड़ने वाले अन्य का अत्यती करके अतिक्रमण कर जाता है अत्यतिक्रमण लग जाएगा तथ्य परिषद कर एक स्थान में स्थित रहते हुए पर ब्रह्म एक स्थान में स्थित रहते हुए धावता दौड़ने वाले अन्यान अन्य लोगों का अत्य अतिक्रमण कर जाता है दौड़ने वाले अन्य का अतिक्रमण कर जाता है उनके भी आगे पहुंच जाता है कैसे बैठे बैठे तो यहाँ भी जो पहले आया था ना एवं उत्तरे को वाक्य सुभाग्य तो बैठे बैठा है ये बात तो ठीक है और फिर क्या है की दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर जाता है तो ये क्यों कहा गया की दौड़ने वाले जहाँ जायेंगे उससे भी आगे पूछा हुआ पर दौड़ने वालों का अतिक्रमण क्यों कहा जाता है क्योंकि जहाँ भी दौड़ने वाले जाएंगे वहाँ परमात्मा उससे आगे भी पूछा हुआ है तो ये हो आपका गया आपका तात्परवृति वाला गया बाद का चलिए और नहीं प्राप्त कर सके ये भी तात्परवृत्ती है क्यों क्योंकि अज्ञान निवृत्ति नहीं हुआ प्राप्त तो है ही अज्ञान निवृत्ति न होने जान नहीं पाए जान नहीं पाए ये कैसा हुआ तात्परवृति से कोई असुविधा हो तो कल पूछ लेंगे चलो ती है तिश्टर, तिश्टर करते एक स्थान में स्थित रहते हुए परमात्मा सब जगह स्थित है या आत्मनी तिष्ठान जो परमात्मा आत्मा में स्थित रहते हुए इत्यादि क्रमेण इत्यादि क्रम से यह बृह रण को मिसल है इत्यादि क्रम से तथा सर्वत्रा देव सर्वत्र तिष्ठा देव कि सब जगह रहते हुए ही तत्कर् सब जगह रहते हुए ही तत्कर् पर सब जगह रहते हुए ही सब जगह रहते हुए हुँ। ही दौड़ने दो वाले गरुण आदि का भी अतिक्रमण कर जाता है, है? धावता करते दौड़ने वाले कौन गरुण आदि दौड़ने वाले गरुण आदि का भी अतिक्रमण कर जाते हैं लग गया इत्यादि क्रम से इत्यादि क्रम से क्या है की सब जगह रहता है परमात्मा है। इत्यादि क्रम से क्या होता है सब जगह इत्यादि क्रम से सब जगह रहते हुए ही सब जगह रहते ही। हुए ही दौड़ने वाले गरुड़ आदि नाम गरुड़ा गरुड़ आदि वाले गरुड़ का भी अतिक्रमण कर जाता है गरुड़ आदि का अतिक्रमण कर जाता है इसका क्या मतलब है यावल यावत धावंती जविना की जबीनागर से वेग वाले कौन गरुड़ आदि वेग वाले गरुड आदि यावद यावत धावंती जितना जितना दौड़ते हैं जितना जितना यावत हाँ. यावत जितना जितना दौड़ते हैं लगेगा तावता प्रस्तादी है उससे, उससे पर भी पर ब्रह्म है कौन है उससे पर भी पर जहाँ जहाँ दौड़ेंगे उससे पर मतलब उससे, उससे आगे, आगे। भी पर ब्रह्म है ये अर्थ हो गया ठीक है यथा उच्यते जैसा कहा जाता है वर्षा सतेन वर्षा सतेन अपि इवा संपतन, अंतम याद नीव अंतम करणस् याद यद्यपि मनोजवान अहिर्भुद सहिता का है लगाइए कि पक्षीराज कौन होता है गरुण है न पक्षीराज पक्षी राज, राज गरुण के समान अयुद्ध होता है दस हजार और सत्य अर्थ होता है सो तो दस हजार में सौ को गुना करेंगे दस लाख हो जाएगा नहीं। है लगाइए पक्षी राज गरुड़ के समान दस लाख वर्ष तक भी दस लाख वर्ष तक भी उड़ते हुए पक्षी राज गरुड़ के समान दस लाख वर्ष तक भी उड़ते हुए उड़ते हुए अंतम याते। कारणस कारण परमात्मा का अंतम एवं नंत पा ही नहीं सके अंत पा ही इसलिए पक्षी राज गरुड़ के समान कोई पक्षी राज गरुड के समान कोई दस लाख वर्ष उड़ते हुए दस लाख वर्ष उड़ते हुए भी अभी है ना दस लाख वर्ष तक उड़ते हुए भी जगत कारण परमात्मा का अंत नहीं पा सके जगत कारण परमात्मा का नहीं पा दौड़ दौड़ कर जाएगा उड़ उड़ कर उसके आगे भी परमात्मा रहेंगे आया यद्य मनोजवास यद्य मन के समान वेग वाला क्यों ना हो यद्य मन के समान वेघ वाला क्यों ना हाँ यद्यपि मन के समान वेग वाला क्यों ना वो अच्छा अन्य साम क्वचित तीर्थताम क्वचित मतलब किसी एक स्थान में तीर्थताम कर स्थित रहने वाले किसी एक स्थान में स्थित रहने वाले अन्य लोगों का अन्य लो, लोगों का एक स्थान में स्थित रहने वाला भगवान को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति एक स्थान में स्थित रहता हो तो अतिक्रमण कर पाएगा कौन भगवान को छोड़कर अन्य लोग अन्य स्थान करते अन्य लोगों का किसी एक स्थान में स्थित रहने वाले क्वचित तिष्टाम अन्य स्थान वे करना किसी एक स्थान में रहने वाले अन्य लोगों का दौड़ने वालों का अतिक्रमण नहीं हो सकता है दौड़ने वालों का किसी एक स्थान में स्थित रहने वाले अन्य लोगों के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा दौड़ने वालों का अतिक्रमण नहीं हो सकता है दौड़ने वालों का इसी वैचित्री ऐसी विचित्रता है ऐसी ईश्वर के आय जगह बैठे बैठे अतिक्रमण कर लेता है और दूसरे लोग बैठने वाले दौड़ने वालों का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं तो ये लग गया तथी पर्रम कि स्थान में रहते हुए अन्यान के वाले, अन्य अन्य दौड़ने वालों का अतिक्रमण करता है, है? तस्वीन अपह उस परमात्मा में स्थित जल वा, मातृश्वादी वायु को धारण करता है नहीं दोबारा गलती हुई तस्मीन मातृस्वा उस परमात्मा में स्थित वायु ये ठीक है है ना ये ठीक है उस परमात्मा में स्थित वायु अबाधा जल को धारण करती है किसको धारण करती है जल को धारण करती है अब देखो यहाँ पर वायु आदि किसको धारण करती है जल को तो इसमें परमात्मा की शक्ति के कारण पाती है परमात्मा की शक्ति वायु में है जिसके कारण जल को धारण करती है अब देखो इसको जिससे ध... को समझना अन्यथ भी केंची आश्चर्य है अन्य अन्य अन्य भी भी कुछ है, भी कुछ है नवो मात्री परमात्मा में अन्य भी कुछ है यह इसे कहते हैं परमात्मा स्थित वाली जल को धारण करती है तस्वीर अवस्थिता तस्वीन अवस्थिका करते उस परमात्मा में स्थित इसका अन्न वायु के साथ वायु आगे लिखा है ना उस परमात्मा में स्थित वायु उस पाठ प्रतिबंध आ गया कि किसमें तो प्रतिबंध हाँ तो वाला ठीक नहीं है क्योंकि है तो दो नंबर टिप्पणी जो दी है ना वहाँ भी लिखता है कि प्रतिबंध अनुगुणे की पाठ को युक्त युक्त पाठ ही देना चाहिए अयुक्त क्यों देना है न अब देखना तो इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रतिबंध के अनुकूल कठिनता प्रतिबंध के अनुकूल अब देखना एक मिनट इसे ये देखना ये वस्तु कोई ऊपर से नीचे आती है तो अब नीचे गई इसके और आगे क्यों प्रतिबंध हो गया क्या हो गया प्रतिबंध के अनुकूल कठोरता इस वस्तु में है प्रतिबंध के अनुकूल क्या है इसमें यदि कठोरता ना हो तो और नीचे चली जाएगी यदि पानी रखेंगे तो जब तो उसमें प्रतिबंध के अनुकूल कठोरता है तो प्रतिबंध के अनुकूल क्या होती है कठोरता लगाइए तो प्रतिबंध के अनुकूल कठोरता किसमें होती है? पृथ्वी में है ना? और प्रतिबंध के अनुकूल कठोरता वायु में होती है कोई वस्तु ऊपर से फेंको, कहीं से फेंको तो वायु उसको रोक पाएगी क्यों? क्योंकि निकाल ऐसी कठोरता लगा कि प्रतिबंध के अनुकूल कठोरता आदि से रहित होने पर भी प्रतिबंध के अनुकूल कठोरता आदि से रहित कौन है तो प्रतिबंध के अनुकूल कठोरता आदि से रहित होने पर भी वायु जल को धारण करती है वायु जल को वायु में भी जल कण तो रहते ही है ना अब देखो अब मेघ वगैरह को सब क्या है वायु तो लेके चलते है मेघ को लेकर वायु वायु तो मेघ को लेकर जाती करते हैं है ना भूत सब के आधारभूत आधार सब के आधार कौन है सर्वेश्वर भगवान सब के आधार सर्वेश्वर पर ब्रह्म से धारण की गई वह वायु पर ब्रह्म से द्वारा कौन धारण किया गया है वायु वायु को वाय। वाय। वाय। वाय। तो किसने धारण किया है पर ब्रह्म पर ब्रह्म सब का आधार है सबको धारण करते है पर वही पर वायु को भी धारण करते हैं सब के आधार सर्वेश्वर से धारण की गयी वह वायु वह वायु तो किसके द्वारा धारण की गई है परमात्मा हाँ। तो वह वायु तत्व से परमात्मा की शक्ति से ही परमात्मा की से। पाथा, पाथा होता है जल पाथा क्या है? जल से पयोधर अर्थ होता है मेघ जल मेघ नक्षत्र ग्रह और तारे आदि को धारण करता है तारे आदि को धारण करती कौन धारण करती है विवर्ती क्रिया का करता है मातृ स्वायु वायु परमात्मा की शक्ति से ही जल मेघ नक्षत्र ग्रह तथा तरक आदि को दहन करती है ठीक है या कथन होता है, स्मरीयते ही स्मते कर कहा जाता है क्योंकि स्मरियते करते कहा जाता है महाभारत है देव लोक, देव का क्या सचन्द्र सच नक्षत्रम शब्द लगा ना साक्षत्र चंद्रमा अर्घ कर थे सूर्य चंद्रमा सूर्य और नक्षत्रों के सहित है ना खम करते आकाशम चंद्रमा सूर्य नक्षत्र के सहित आकाश दिशाएं पृथ्वी भू करते पृथ्वी और करते क्या है सागर सागर ये सभी महात्म वासुदेव से वीर विद्रता वीरियण करते सामर्थ ये महात्मा वासुदेव के सामर्थ्य धारण किए गए महात्मा वासुदेव के सामर्थ्य से दाहन दाहन परमात्मा के सामर्थ्य धारण किए गए हैं वायु जिनको धारण करती है कैसे परमात्मा के और आश्चर्य क्या था वहां पर आश्चर्य था कि के कठोरता न होने पर भी वायु धारण कर रही है ठीक है हाँ। परमात्मा के सामर्थ से ऐसा तो सकते है